ये बताओ कि आज क्या करें क्या कहा हैं कहानी सुनाएं <laughs> हां भाई कहानी अच्छी तो बहुत लगती है पर कहानी तो हम ही सुनाएंगे ना और तुम सब बैठकर सुनोगे अह हां ये ठीक है आज अगर हम एक खेल खेलें तो कैसा लगेगा हां खेल खेलें तो कैसा लगेगा अच्छा लगेगा ना अरे भाई खेल में तुम भी हिस्सा लोगे और हम भी है ना भाई जानवरों की कहानियां तो तुम सुनते ही हो तुम सुनते हो ना है ना आज हम जानवरों से जुड़ा ही एक खेल खेलते हैं हां भाई तो इस खेल में कुछ बच्चे खुद जानवर बनेंगे हां बच्चे खुद जानवर बनेंगे तो आप सब तैयार हो जाओ खेल खेलने के लिए तो तैयार हो ना ठीक अब हम तुम्हें इस खेल के बारे में बताएं हां तो सुनो देखो भाई इस खेल में चार जानवर हैं अच्छा बताओ कितने जानवर चार शाबाश 1 2 3 और 4 तुम भी अब चार बच्चे उठकर खड़े हो जाएं हम्म उठकर खड़े हो जाएं चार बच्चे अब ये चार बच्चे चार जानवर बनेंगे हो गए ना खड़े हम्म शाबाश भाई अब तुम ये भी जानना चाहोगे कि आज के खेल में कौन-कौन से जानवर हैं तो बच्चों एक जानवर है बहुत बड़ा मोटा-मोटा है ना उसके दो लंबे लंबे दांत भी होते हैं पहचाना तुमने यह कौन सा जानवर है नहीं <laughs> अरे भाई अगर हम यह बता दें कि उस जानवर की एक लंबी सी सूंड होती है तब तो तुम बता ही दोगे है ना <laughs> अच्छा अब बताओ बताओ उस जानवर का नाम अरे वाह सब समझ गए सब समझ गए कि हम हाथी की बात कर रहे हैं है ना तो बताओ इस खेल में एक बच्चा क्या बनेगा हां इस खेल में एक बच्चा हाथी बनेगा अच्छा खेल में दूसरा जानवर है <laughs> अरे यह किसकी आवाज है हम्म क्या कहा <laughs> बिल्ली की हां भाई बिल्ली ही तो है हमारा दूसरा जानवर अच्छा बताओ तुमने बिल्ली देखी है ना <laughs> बस इधर से उधर घूमती रहती है और म्याऊ म्याऊ म्याऊ म्याऊ करती रहती है तो बच्चों खेल में दूसरा बच्चा बना बिल्ली अच्छा बच्चों अब तुम बताओ कि तीसरा बच्चा क्या बनेगा सोचो सोचो बताओ अह ऐसा करते हैं इसे हम अह गाय बना देते हैं ठीक है ना अरे वो ही गाय जो हमें दूध देती है है ना भाई गाय भी तुमने जरूर देखी होगी बोलो देखी है ना <laughs> और भाई अब बारी है चौथे बच्चे की हां चौथे बच्चे की ये बनेगा बहुत ही प्यारा सा छोटा सा जानवर हम बताएं या समझ गए सब बच्चे हम सोचो सुजु सुजु हां यह है खरगोश है ना भाई चिड़िया घर में देखा है ना खरगोश तो बच्चों चौथा बच्चा बन गया खरगोश अच्छा अब सब यह बताओ कि हमारे चार साथी कौन-कौन से जानवर हैं हां बोलो हम हाथी हम्म शाबाश बिल्ली बिल्कुल ठीक आगे बोलो गाय हम्म और चौथा चौथा खरगोश शाबाश यानी हमारे खेल में चार जानवर हैं कितने चार हाथी बिल्ली गाय और खरगोश और जो बच्चे जानवर बने हैं उन्हें भी पता है ना कि वो कौन सा जानवर बने हैं पता है ना हां शाबाश तू अब वो बच्चा सामने आए जो हाथी बना है हां हां आओ आओ शाबाश और सबको बताओ के हाथी कैसा लगता है हाथी आया हाथी आया हाथी आया हाथी आया सूंड हिलाता हाथी आया सूंड हिलाता हाथी आया अरे हाथी आया हाथी आया हाथी आया हाथी आया सूंड हिलाता हाथी आया सूंड हिलाता हाथी आया इतना मोटा लगता है लगता है ये कितना मोटा लगता है है ये है ये हाथी आया हाथी आया हाथी हिलाता हाथी आया सूंड हिलाता हाथी आया हाथी आया हाथी आया सूंड हिलाता हाथी सूंढ हिलाता झूम झूम के चलता हाथी आ गया अच्छा बच्चों अब किसकी बारी है बुलु बुलु हां अब बारी है म्याऊ म्याऊ बिल्ली की अच्छा अब जो बच्चा बिल्ली बना है वो आ गया है आओ आ जाओ हम्म ऐसे शाबाश अच्छा भाई अब जरा देखें तो यह बिल्ली क्या कर रही है बिल्ली आई बिल्ली आई बिल्ली आई पिल्ली आई सभी पांव यह बिल्ली आई सभी पांव यह बिल्ली आई बिल्ली आई बिल्ली आई बिल्ली आई बिल्ली आई सभी पांव यह बिल्ली आई सभी पांव यह बिल्ली आई देखती उधर देखती इधर देखती उधर देखती खाने पर है ताक लगाई खाने पर है ताक लगाई इधर देखती उधर देखती इधर देखती उधर देखती खाने पर है ताक लगाई खाने पर है ताक लगाई बिल्ली आई बिल्ली आई बिल्ली आई बिल्ली आई सभी पांव ही बिल्ली आई सभी पांव ही बिल्ली आई म्याऊ म्याऊ करती बिल्ली भी खड़ी हो गई कहां ये हाथी के पास <laughs> अच्छा बताओ अब कौन आएगा बोलो सूचो हां गाय बिल्कुल ठीक हमारे खेल में तीसरा बच्चा गाय बना है तो अब गाय आगे आए अजय अजय अजय शर्माओ नहीं आ आ आ जाओ हां ऐसे बहुत अच्छा बच्चों गाय हमारे बहुत काम आती है आती है ना प्यारी गाय भी हाथी और बिल्ली के साथ खड़ी हो गई और अब बारी है प्यारे-प्यारे नन्हे-नन्हे खरगोश की है ना तो चलो भाई जो बच्चा खरगोश बना है वो आगे आए आ जाए खरगोश आगे आए अरे भाई शरमाते क्यों हो आ जाओ हम्म भाई हमें तो खरगोश बहुत अच्छा लगता है भोला भोला लंबे लंबे कानों वाला खरगोश लंबे लंबे अनवर बने चारों बच्चे एक लाइन में खड़े हो जाओ हम्म एक लाइन में बिल्कुल ऐसे ऐसे हां खड़े हो गए ना एक लाइन में चारों बच्चे 1 2 3 और 4 बिल्कुल ठीक हैं जरा जोर से बोलो क्या कहा अब थक गए हो भूख लगी है अरे भाई जब भूख लगती है तो हम क्या करते हैं बोलो बोलो हां खाना खाते हैं <laughs> बात तो तुमने ठीक कही है तो अब इन जानवरों का खाना लाओ हम क्या कहा खाना नहीं है आपके पास आ, तो क्या करें क्या करें अ तो भाई अब जल्दी-जल्दी चार बच्चे और खड़े हो जाओ शाबाश खड़े हो जाओ खड़े हो गए ना हां शाबाश भाई अब तुम चारों बनोगे इन जानवरों का खाना नहीं नहीं नहीं डरो नहीं आ, यानी एक बच्चा बनेगा गन्ना है ना दूसरा बनेगा दूध तीसरा बनेगा घास और चौथा क्या हम्म गाजर ठीक है ना तो गन्ना दूध घास और गाजर बने बच्चे एक लाइन में खड़े हो जाएं हां एक लाइन में आओ आ जाओ शाबाश देखो भाई ठीक से खड़े हो ना हां शाबाश अब चार बच्चे बने हैं जानवर और उनके सामने जो चार बच्चे खड़े हैं वो है इनका खाना क्या कहा <laughs> जरा फिर से कहो अह ये कैसे पता चले कि कौन सा जानवर क्या खाता है <laughs> नहीं पता अरे भाई यही तो है हमारा खेल जानवर बने चारों बच्चे ये ढूंढेंगे कि उनका खाना कौन सा है यानी कौन सा जानवर गन्ना खाता है कौन सा जानवर घास खाता है कौन सा गाजर खाता है और कौन सा दूध पीता है हम्म ठीक है ना? तो भाई शुरू करें खेल करें ना शुरू ठीक है जानवर बने बच्चों को अपने ही सामने खड़े बच्चों में से अपना खाना ढूंढना है हमारे प्यारे हाथी बिल्ली गाय और खरगोश अपने सामने खड़े चार बच्चों में से यानी दूध घास गाजर और गन्ने में से बताओ कि हाथी क्या खाएगा है ना तो बताओ हाथी क्या खाएगा बिल्ली क्या खाएगी गाय क्या खाएगी और खरगोश क्या खाएगा सोचो सोचो भाई सोच के बताओ हम्म hmm. सबसे पहले किसकी बारी है? हाँ भई, हाथी की बारी है? चलो चलो चलो, हाथी जी, अपना खाना ढूंडो, और उस बच्चे को अपना साथ ही बनाओ, क्या हुआ? नहीं पता चला? <laughs> कोई बात नहीं, चलो हम बता देते हैं. हाथी खाता मीठा गन्ना हाथी खाता मीठा गन्ना उसको भाता मीठा गन्ना उसको भाता मीठा गन्ना हाथी खाता मीठा गन्ना हाथी खाता मीठा गन्ना उसको भाता मीठा गन्ना उसको भाता मीठा गन्ना उठा सूंड से मुंह में डाले उठा सूंड से मुंह में डाले खूब चबाता मीठा गन्ना से मुंह में डाले पूरा सूंड से मुंह में डाले खूब चबाता मीठा गन्ना खूब चबाता मीठा गन्ना हाथी खाता मीठा गन्ना हाथी खाता मीठा गन्ना उसको भाता मीठा गन्ना उसको भाता मीठा गन्ना हां भाई मिल गया ना हाथी को गन्न gives it तो अब हाथी अपने साथी गन्ने के साथ हड़ा हो जाए अच्छा भाई अब सब ताली बजाओ शाबाश भाई अब बारी है बिल्ली की भींडी को क्या अच्छा लगता है बोलो बोलो हम दूध शाबाश दूध मलाई खातीिल्ली दूध मलाई खातीआंख दिखाओ दूर भागतीआंख दिखाओ दूर भागतीबिल्ली दूध मलाई खातीबिल्ली दूध मलाई खातीआंख दिखाओ दूर भागतीआंख दिखाओ दूर भागतीदूध पिलाओ पूंछ हिलातीदूध पिलाओ पूंछ हिलातीम्याऊ म्याऊ शोर मचातीम्याऊ म्याऊ मचाती दूध पिलाओ पूंछ हिलाती दूध पिलाओ पूंछ हिलाती म्याऊं म्याऊं शोर मचाती याऊं म्याऊं शोर मचाती बिल्ली दूध मलाई खाती बिल्ली दूध मलाई खाती आंख दिखाओ दूर भागती आंख दिखाओ दूर भागती भाई बिल्ली ने भी पी लिया दूध तो अब बिल्ली अपने साथ ही दूध के साथ खड़ी हो जाए और भाई अब आएगी गाए गाए बना बच्चा अपने सामने खड़े बच्चों में से अपना खाना ढूंडे <laughs> नहीं समझ में आया तो लो हम मदद कर देते हैं मीठा मीठा दूध है देती मीठा मीठा दूध है देती इसको तो वही भाती बस इसको तो वही भाती मीठा मीठा दूध है देती मीठा मीठा दूध है देती गाय हमारी चारा खाती गाय हमारी चारा खाती अच्छा अब बताओ गाय को खाने को क्या मिला हां घास बिल्कुल ठीक गाय घास खाती है अच्छा भाई अब कौन बचा है हैं हां अब बचा है खरगोश बाकी सबको तो खाना मिल गया पर खरगोश बेचारा भूखा ही रह गया हां जी खरगोश जी अब बताओ तुम क्या खाओगे क्या खाएंगे आप खरगोश मियां अपना खाना ढूंढो क्यों बहुत आसान है न, हाँ भई, गाजर ही तो बची है, हाँ, अब तो खरगोश ने भी ढून लिया अपना साथी, यानी गाजर, तो पकड़ो अपने साथी गाजर का हाथ, ऐसे, पुदक पुदक खरगोश है आता, पुदक गाजर पर है मन ललचाता गाजर पर है मन ललचाता लाल लाल गाजर को खाके लाल लाल गाजर को खाके मजे मजे में दौड़ लगाता मजे मजे में दौड़ लगाता कूदक कूदकर घोष है आता कूदक कूदकर घोष है आता गाजर पर है मन ललचाता लो जानवर बने चारों बच्चों को मिल गया ना अपना-अपना खाना जानवर बने बच्चों ने अपना-अपना साथी ढूंढ लिया <laughs> अच्छा बच्चों कैसा लगा यह खेल बोलो बोलो बोलो अच्छा लगा ना हम हमें भी तुम सबके साथ खेलना बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा तुम चाहो तो इसे दोबारा भी खेल सकते हो फिर चार बच्चे जानवर बन जाएं क्या बन जाएं जानवर और चार बच्चे बन जाएं उनका खाना जानवर बने बच्चे आए और खाना बने हुए बच्चों में से अपना खाना ढूंढें और जब सब अपना खाना ढूंढ लें तो क्या करें बताओ क्या करें <laughs> अच्छा हम ही बताते हैं तो मिलकर गाएं एक गीत मीठा गन्ना हाथी खाता मीठा गन्ना हाथी खाता बिल्ली को तो दूध है भाता बिल्ली को तो दूध है भाता घास गाय राम को खरगोश चबाए गाजर को खरगोश खर चबाए खाता मीठा गन्ना हाथी खाता बिल्ली को तो दूध है माता बिल्ली को तो दूध है माता खाके घास गाय राम भाई खाके घास गाय राम भाई गाजर को खरगोश चबाए गाजर को खरगोश चबाए